तू दिल की सदा से प्यार सजा तुम तू दिल की सदा प्यार रस प्यारजा सुन ले तू सदा हमने एक बात कही के सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों इस नए साल के छह महीने बीत गए हम सातवें महीने में यानी इस साल के पीक से उतर के और अब यह साल खत्म होने की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं और यह सातवें महीने का पहला सोमवार अब जब यह सब बातें सोचनी शुरू की ना तो सोच रहा था कि इस बीच में किसी ने क्या कुछ कह डाला होगा और क्या कुछ हमने सुन लिया देश में बहुत सी बातें हुई घर में बहुत सी बातें हुई निजी व्यक्तिगत बहुत बातें सुनते रहे कहते रहे और आज मैं आपसे सुनने के बारे में ही बातें करना चाहता हूं क्यों क्योंकि आज पहला ख्याल ही सुनने के बारे में आया <laughs> एक हांसी वाली बात बताऊं कहा जाता है कि चाहे तो शादीशुदा लोगों को या वे लोग जो प्रेम में पड़े होते हैं या वैसे तो कभी कभी दफ्तर में भी होता है जब आपसे यह कहा जाता है कि आपसे कुछ बात करनी है जरा समय निकालकर आइएगा तो साहब दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं और मन में ख्याल आने लगते हैं कि न मालूम क्या बात करनी होगी यानी कभी कोई अच्छी बात सोचता ही नहीं हर व्यक्ति उस एक पल में अपनी की हुई सारी गलतियां दोहराने लगता है मन ही मन कि यार इसके साथ ऐसा क्या कर दिया जो ये कुछ बात करना चाहता है जब ऑफिस का बॉस ऐसा कहता है तब आपको लगता है यार आज क्या काम दिया था जो मैंने बॉस के पास दिया और बॉस को उस पर मुझसे बात करनी पड़ रही है कोई ये नहीं सोचता कि अरे भैया हो सकता है तारीफ करना चाहता हो और सबके सामने तारीफ ना करके अलग बुला के तारीफ करना चाहता हूं या हो सकता है कि कोई आपको कुछ सलाह देना चाहता हो ना ना ऐसा कभी नहीं होता बस यही ख्याल आता है कि न मालूम क्या हो गया है भाई तो अब साहब जब बात सुनने सुनाने की आती है ना तो बहुत सी अजीब गरीब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं मैं आपसे ऐसी ही कुछ परिस्थितियों की चर्चा आज करूंगा कुछ मेरे साथ बीती हुई और कुछ दूसरों के साथ बीती हुई यानी कि देखिए यानी कि कुछ अनुभव तो मेरे अपने हैं और कुछ अनुभव वो हैं जो कि दूसरों के हैं तो अब आपसे मैं ये पहले सबसे तो ये शेयर करना चाहूंगा कि सुनने के साथ में कहना जुड़ा हुआ होता है यानी जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब कोई और कहता है साहब आपको बताता हूं सुनने की पहली घटना जो मुझे ऐसे ऑफ हैंड याद आती है वो मेरे एक रिश्तेदार समझिए मेरे एक रिलेटिव क्लोज रिलेटिव हम उन दिनों बंबई में रहा करते थे और साहब बंबई में आप तो समझ सकते हैं जो बंबई के निवासी हैं वो समझ सकते हैं और जो बंबई के निवासी नहीं हैं वो आप समझ जाएंगे इस घटना को सुनकर कि बंबई में दूरियां बहुत हैं अरे दिल की दूरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिजिकल डिस्टेंसेज की बात कर रहा हूं और वहां पर दूरियां किलोमीटरों में नहीं होकर के समय में है यानी कि यह 30 मिनट दूर है यह 40 मिनट दूर है और समय के साथ में एक और आयाम बताना पड़ता है कि ट्रेन से इतना दूर है बस से इतना दूर है और टैक्सी से इतना दूर है यानी कि कोई भी जब आप किसी भी जगह का डिस्टेंस बताते हैं ना तो उसको हर कोऑर्डिनेट से मतलब हर डायमेंशन से बताना पड़ता है कि भाई अगर ट्रेन से आएंगे तो एक घंटे में आ जाएंगे और अगर टैक्सी से आएंगे तो शायद डेढ़ पौने दो घंटे लग जाएंगे और बस से आएंगे तो भैया ढाई तीन घंटे तो लग ही सकते तो साहब इस तरह की बातें होती है बंबई में अब हमारे वो रिलेटिव साहब जो थे वह कहीं बाहर से आ रहे थे और शायद मुझे ऐसा याद आता है कि वो बंबई में शायद पहली बार आ रहे थे या कुछ नए थे या शायद उनको लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचना जरूरी था हुआ ये साहब कि उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई हमारी ट्रेन दादर दादर से होते हुए और वीटी स्टेशन जाके यानी वीटी स्टेशन जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं वहां जाती है। तो हमने कहा ये ऐसा करिएगा साहब हम मलाड में रहते हैं तो इसलिए बजाय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी बजाय वीटी पे उतरने के आप दादर में उतर जाइएगा और वहां से हम आपको लेने आएंगे और आप चले आइएगा हमारे साथ हम आपको ले चलेंगे मलाड तक बात हो गई साहब उन्होंने कहा कि मगर ट्रेन तो वीटी आती है अब यार या तो वो समझे नहीं हमारी बात या हम उनकी बात नहीं समझे तो हमने तो कहा उन्होंने क्या सुना यह हम कह नहीं सकते हमने यह सुना कि वो दादर में उतर जाएंगे अब साहब जो दिन था वो आया और हम दादर स्टेशन पर दफ्तर में साहब से छुट्टी लेकर दिन के समय दादर स्टेशन पहुंच गए वो भाई साहब ऑब्वियसली दादर पे नहीं उतरे अगर दादर पे उतर गए होते तो हम आपको कहानी क्यों सुना रहे होते वो वीटी स्टेशन पे उतरे तो जाहिर है कि ना तो हम उनको दादर पे मिले और ना वो हमको वीटी पर मिले थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम तो भाई जब वो गाड़ी चली गई प्लेटफॉर्म खाली हो गया हम उन्हें गालियां बपते हुए वापस अपने दफ्तर को चले गए वो साहब जो थे उन्होंने भी मुझे तो गालियां दी ही होंगी वो गालियां देते हुए मलाड की ओर चले गए क्योंकि घर का पता तो था ही भाई लेने वेने जाना तो यह केवल औपचारिकता के नाते था वरना ऐसा नहीं था कि बंबई शहर में वो हमारे घर पहुंच नहीं सकते थे खैर साहब अब साहब जब हम लोग शाम को मिले यानी शाम को जब हम घर पहुंचे तो वह बोले अरे साहब आप बड़े अजीब आदमी आपने हमसे कहा वीटी आइएगा और आप मिले नहीं हमने कहा साहब हमने तो आपसे कहा था दादर आइएगा तो बोले नहीं आपने वीटी कहा था अब देखिए बात सुनने और कहने पर आ गई वो आज तक यानी इस बात को शायद 30-25 साल तो हो ही चुके होंगे वो आज तक अपनी इसी बात पर दृढ़ है कि मैंने उनसे वीटी आने को कहा था और सच बात यह है कि मैं भी इस बात पर दृढ़ हूं कि मैंने तो उनसे दादर आने को कहा था तो अब साहब ठीक है हमारे संबंध नहीं बिगड़े इस बारे में मगर संबंध बिगड़ सकते थे क्योंकि जो कहा जाए वही सुना जाए जरूरी तो यह है कहने और सुनने में जो अंतर होता है कभी कभी जिंदगी में वो बहुत तलखी और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भर देता है और ये गलत फहमियां जो है ना ये कभी कभी रिश्तों में दरार डाल देती हैं, और कभी कभी ये कहने सुनने के अंतर जो है ना ये रिश्तों को बहुत पास भी ला देते हैं अब आपको इसका भी एक किस्सा सुनाता हूं मैंने शायद आपको बताया होगा हमारे पिताजी ने अपने नौकरी के दौरान बहुत से लोगों से यू ही चलते फिरते दोस्तियां कर ली और उसके बाद खुशकिस्मती ये कि उन्होंने भी वो दोस्तियां निभाई और पिताजी ने भी निभाई इसी तरह की एक दोस्ती उनकी एक सरदार जी से हुई सरदार जी उम्र में पिताजी से कम थे मगर थोड़े धनाढ़ थे और दिल्ली में रहते थे हम लोग उस वक्त दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर या शायद 60 मील दूर मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर दूर था वो मंसूरपुर नाम की जगह थी वहां रहा करते थे सरदार जी से दोस्ती हुई जान पहचान हुई और इतफाक ऐसा हुआ कि सरदार जी की शादी हुई और हम लोग उस मतलब पिताजी उस शादी में जा ना सके देखिए हमारी उम्र उस वक्त कुछ नौ दस साल की रही होगी तो पिताजी ने एक रोज कहा कि ऐसा करते हैं भाई कि वो सरदार के यहां पर चलते हैं उसको कुछ शादी है शादी हुई थी ना तो कुछ गिफ्ट वगैरह दे देते हैं और मतलब दिल्ली भी हो जाएंगे दिल्ली घूमना भी हो जाएगा बच्चों को घुमा देंगे अब साहब हम लोग मुझे याद नहीं कि ट्रेन से या बस से किसी तरह से हम लोग मंसूरपुर से दिल्ली गए ज्यादा लंबा सफर नहीं था एक डेढ़ दो घंटे का सफर था वहां गए और वो सरदार जी हम लोग को लेने बस अड्डे या ट्रेन जहां भी था वहां पहुंचे थे हम लोग उनके साथ उनकी कार में बैठ करके उनके घर जा रहे थे उनकी पत्नी मां बहनें घर में थीं। सरदार जी हम लोग को लेने आए थे अब देखिए यहां पर अब आती है बात कहने सुनने की मेरी माता जी ने बात शुरू की है कुछ और उस बात के दौरान उन्होंने कहा कि हम अपनी देवरानी के लिए ये कुछ सामान लाए हमें पता नहीं कि उसे पसंद आएगा या नहीं सरदार देवरानी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना देवरानी इस छोटे भाई की पत्नी तो माता जी ने स्पष्ट कहा था कि हम अपनी देवरानी के लिए लाए सरदार जी जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने उस देवरानी को रानी सुना वो उछल पड़े बोले भाभी आपको रानी का नाम भी याद है मतलब ही वॉज अमेज वो चकित हो गए कि भाभी को हमारी पत्नी का नाम याद है बोले आपने तो बस खाली कार्ड में एक बार देखा होगा बोले और आपको उसका नाम याद है आप कितनी महान हो अब मेरी मां कैसे कहें कि भाई मैं महान नहीं हूं वो बेचारी सकपका गई मैं समझ सकता हूं उनका एंबेरसमेंट कैसा रहा होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जान में रानी नहीं कहा था उन्होंने देवरानी कहा था और सरदार जी ने रानी सुना था और साहब उसके चलते मैं तो यही कह सकता हूं कि रिश्तों की जो सुदृढ़ता थी वो और सुदृढ़ हो गई यानी जो दृढ़ता थी वो सुदृढ़ता हो गई और मतलब ये ये रिश्ते हम लोग के 40-50 साल तक चलते रहे और सरदार जी अब नहीं है उनकी पत्नी भी नहीं है मगर वो जो ये घटना है ये मेरे दिमाग में ऐसे जमी हुई है कि एक गलत सुनने से रिश्तों में कितना बड़ा सुधार हो सकता है यानी कि सुनने से केवल रिश्ते खराब नहीं हो सकते रिश्ते बन भी सकते हैं हम लोग जब पढ़ाई करते हैं यानी कि जब हम बिहेवियरल साइंस की क्लास लिया करते थे तो अक्सर हम यह कहा करते थे कि हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है देखिए हिंदी में सुनना हियरिंग भी है और सुनना लिसनिंग भी है हिंदी में सुनने में कोई आ, मतलब डिफरेंस नहीं है मगर अंग्रेजी के सुनने और हियरिंग में मतलब यानी लिस्निंग और हियरिंग में बहुत फर्क है कहा ये जाता है कि भाई हियरिंग तो आपने बस केवल सुना उस पर कोई ध्यान नहीं दिया लिसनिंग का मतलब है कि आपने सुना भी और ध्यान भी दिया तो भैया अब सुनना जब हम हिंदी में कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ये हियरिंग है या लिसनिंग है यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जानबूझकर हिंदी में किया गया है क्योंकि हिंदी में केवल सुनना यानी केवल हियरिंग का कोई स्थान ही नहीं है हिंदी में जब भी सुनने की बात आती है तो उसका मतलब हमेशा लिसनिंग ही होता है यानी कि जब भी आप सुने तो सुनने के साथ में समझना लाजिमी समझना ऑप्शनल नहीं है कि समझेंगे अरे भैया जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं ना वो तो इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब कहा जाता है सुनो तो उनको यह बात समझ में आ जाती है कि सुनो और समझो क्योंकि खाली सुनने से काम नहीं चलता है और यह बात यह तो शादीशुदा लोगों के लिए तो यह मतलब यह जो स्टेटमेंट है यह पत्नी की तरफ से आता है यह स्टेटमेंट बच्चों के लिए भी आता है और उनके लिए भी यह स्टेटमेंट जो है बच्चों से मेरा मतलब जिनके मां बाप या अध्यापक टीचर जो इनसे कहते हैं सुनो तो उनका मतलब यह नहीं होता है कि भैया खाली कान से सुन लो उनका मतलब यह होता है कि सुन भी लो और समझ भी लो और अगर आपने यह कहा कि भाई मैं समझ नहीं पाया तो आपको दोबारा सुनना पड़ेगा मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं मैं आजकल एक बच्चे को पढ़ाता हूं छोटा बच्चा है छोटी क्लास का बच्चा है तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हो होता हूं और वो बच्चा उसका ध्यान कहीं और होता है मुझे भी पता है कि अक्सर ऐसा होता है तो उसका करना क्या पड़ता है मुझको क्योंकि वो बच्चा थोड़ी देर के बाद मुझसे यह स्पष्ट बता देता है कि भैया मेरे को जो तुमने यहां से बताया था ना यह समझ नहीं आया ठीक है मेरे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है क्योंकि तब मुझे यह मौका मिल जाता है कि मैं उस बात को दोहरा के और तब तक समझा सकूं जब तक कि उसको वास्तव में समझ ना आ जाए मैं गलतफहमी में नहीं रहता अब यहां पर सवाल यह आता है कि यह जो हिंदी का सुनना जिसको हम कह रहे हैं यह सुनना हम कंफर्म कैसे करें मतलब हम कैसे ये इंश्योर करें कि भैया ये जो है ये हियरिंग नहीं हो रही है लिसनिंग हो रही है तो इसमें तो आपको बता दें कि ये कंफर्मेशन का बहुत सीधा तरीका बताया जाता है कि भैया पूछ लो कि हमने जो कहा वो क्या समझे तो यानी कि आपको दादर में उतरना है या बीटी में उतरना है अगर हमने पहले दिन यह बात स्पष्ट कर ली होती तो शायद बात ठीक हो जाती मगर स्पष्ट की नहीं एक और आपको उदाहरण देता हूं सुनने और समझने के साथ एक और चीज होती है वो है एप्लीकेशन यानी आपने बात सुन भी ली समझ भी ली हां भी कह दिया मगर उसको उसको अप्लाई नहीं किया ये आपको हमारे कुछ मित्र हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में ये बात बहुत खुले मन से कहते हैं वो ये कहते हैं कि साहब वहां पर किसी सवाल का जवाब नहीं तो होता ही नहीं जैसे कहा यह जाता है कि वहां के लोगों से अगर आप कहिए कि भाई आसमान से स्पेसशिप तोड़ के ला सकते हो क्या वो कह देंगे आ जाएगा हो जाएगा यानी कि उन्होंने सुन लिया बोले आप स्पेसशिप लाने की बात कर रहे हैं ना वो आसमान से तोड़ के लाना है बोले हां बोले हां हो जाएगा यानी कि आपने जो कहा वो उन्होंने सुना समझ भी लिया मगर उनका इरादा नहीं है बोले साहब वो कह तो हां देते मगर करते नहीं अब सवाल ये है कि क्या सुनने के साथ उस पर एक्ट करना भी जरूरी है यानी क्या वो सुनने का पार्ट है तो साहब मेरे नजर में यह सुनने का पार्ट है क्योंकि सुनने का पार्ट तब तक यह है जब तक कि उसके द्वारा कही गई कोई गतिविधि हो ना जाए कम से कम प्रयास ना हो जाए अरे भैया कम से कम स्पेसशिप तोड़ के लाने की कोशिश तो कर दो वो जो स्पेस में घूम रहे हैं ना कौन से ए, अरे क्या बोलते हैं यार उसको वो सैटेलाइट वो सैटेलाइट तोड़ के ले आने का कोई कोशिश तो करो कैसे करोगे कम से कम सीढ़ी लगाओ कहो कि साहब हम सीढ़ी लगा जा रहे हैं आप वो भी नहीं करेंगे तो अगर आपने यह भी नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी ने कहा वो आपने सुना भी समझा भी मगर आपका इरादा उसको करने का नहीं था तो साहब जब बात सुनने की आती है तो सुनने में बड़ी फाइनरी आ गई यानी ये फिनेस कहां से आई क्योंकि सुनने के साथ में समझना जरूरी है और समझने के साथ में कुछ इरादा जरूरी है जब मुझे याद है कि बचपन में कहा जा बचपन मतलब बचपन नहीं जब थोड़े बड़े हो गए थे तो ये कहा जाता था कि भैया सिगरेट बीड़ी से दूर रहो कह देते थे हम लोग जब बड़े कहते थे कि सिगरेट बीड़ी से दूर रहो तो हम फौरन कहते थे हां साहब बिल्कुल दूर रहना है वो हमको समझाते थे कि सिगरेट बीड़ी बहुत खतरनाक चीज है आदत पड़ जाती है बुरी है स्वास्थ्य के लिए खराब है हेल्थ खराब हो जाएगी पैसा बर्बाद होगा ये है बीमारियां हो जाएगी वगैरह वगैरह हम सब चीज के लिए हां करते थे हां साहब पता है समझ आ गई बिल्कुल समझ गए मगर उसको छोड़ने का हमारा कोई इरादा था नहीं तो अब यहां पर सवाल यह है कि क्या हमने उनकी बात सुनी थी मैं तो साहब यही कहूंगा कि बात नहीं सुनी थी तो अब सुनने के साथ में समझना जारी हो गया मतलब समझना जरूरी हो गया और समझने के साथ में इरादा जरूरी हो गया देखिए मैं यह नहीं कहता हूं कि जो भी आपसे कहा जाए आप उसको कर बैठे मगर उसको अगर आपने सुना और समझ लिया तो कम से कम उसको करने का इरादा तो कर सकते हैं अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कहीं निमंत्रण आता है कि भाई निमंत्रण है जाना है आपसे कहा जाता है आप सुन लेते हैं आप समझते हैं भाई जाना जरूरी है अब आप कोशिश करते हैं जाने की भाई आपने ट्रेन में रिजर्वेशन की कोशिश की या मान लीजिए बस से जा सकते हैं टैक्सी से जा सकते हैं मैं हवाई जहाज का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि भाई उसके लिए तो थोड़ी ज्यादा औकात चाहिए तो औकात है तो भाई आप हवाई जहाज से भी जा सकते हैं मगर हवाई जहाज में कोई मना नहीं करता मतलब हवाई जहाज में यह नहीं होता कि साहब जहाज फुल हो गया मगर ट्रेन में अक्सर यह होता है रिजर्वेशन नहीं मिला बस में पता चला साहब आज बस नहीं जा रही है टैक्सी नहीं मिल रही है तो अब जब ऐसा होता है तो यहां पर आपने सुना भी समझा भी इरादा भी किया मगर अब हो नहीं पाया तो याद नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो सुनना समझना और इरादा करना ये तीन चीजें हो गई यानी सुनने से जुड़ी हुई हो गई अब यहां पर मैं रुक जाना चाहूंगा केवल एक छोटा सा अर्ज और करना चाहता हूं वो अर्ज यह है कि सुनने के साथ में एक दो लाइन कहने के बारे में भी कह देता हूं देखिए हम सब सुनते तो हैं बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं मगर उसके साथ ही, ही हम कहते भी हैं बहुत सी बातें हम कह डालते हैं तो भैया कहने के बारे में हालांकि मैं एक अगले किसी एपिसोड में कहने के बारे में ज्यादा विस्तार से बातें करूंगा मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप जब भी कुछ कह रहे हैं तो एक बार अपने मन में अपनी कही हुई बात को जरा सुनकर देख लीजिए यहां पर मैं सुनकर देखने को किसी मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं मैं केवल स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं क्या वो बात स्पष्ट है क्या उसमें इतनी क्लैरिटी है कि वो बात अगला समझ सकता है देखिए समझने के लिए जरूरी बात यह है कि आप उसको किसी ना किसी तरह से समझा सके जरूरी नहीं है कि आपकी भाषा एक हो जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने हो कभी कभी तो आप फोन पर समझा सकते हैं जैसे आप किसी से कहते हैं कि भाई फलानी जगह पर दहनी तरफ आ जाना अरे भाई किसके दहनी तरफ आ जाना उसके दहिनी तरफ आ जाना या आपके दहनी तरफ आ जाना मैं अक्सर आपको बताऊं मैं हैदराबाद एयरपोर्ट जाता हूं किसी को लेने के लिए तो मैं अक्सर उनसे यह कहता हूं कि आप गेट से निकल के राइट को चलिए और जब आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाई पड़ूंगा अब क्या होता है वहां पर गेट से निकल के राइट को टर्न करके सब लोग फिर सीधे चले जाते यानी राइट टर्न करते फिर लेफ्ट टर्न करते हैं तो अब मैं यह नहीं कहता कि गेट से निकल के राइट टर्न करिए और फिर लेफ्ट करिए तो मैंने कहा राइट टर्न करिए और सामने आइए मगर अभी पिछले कुछ पिछले दिनों यह हुआ कि मैंने कहा कि भाई आप गेट से निकलिए राइट टर्न करिए मैं वही खड़ा मिलूंगा वो राइट टर्न करके वहीं खड़े हो गए बोले साहब आप तो हमें मिले नहीं मैंने कहा भाई बाहर तो आओ मैं एयरपोर्ट के अंदर तो घुस नहीं सकता तो आपको कम से कम भीड़ के साथ बाहर आना पड़ेगा देखिए गलती मेरी थी क्योंकि मुझे तो स्पष्ट करना था ना कि भाई आप राइट टर्न मेरा मतलब यह था कि आप राइट टर्न करके चलते चले आइए उन्होंने सोचा राइट टर्न करके रुक जाइए तो अब यहां पर किसकी गलती है ना मेरी ना उनकी नहीं मेरी गलती क्योंकि मुझे अपने मन में यह सवाल पहले खुद से पूछना चाहिए था तो जब भी आप कुछ कहें तो अपने मन में एक बार उसको दोहरा लीजिए मेरा तो यह करना होता है मैं अब यह इस तरह की गलतियां बार-बार करके मैं अब बहुत कुछ सीख गया हूं और काफी हद तक अपने आप को संभाल कर रखता हूं कि भैया ऐसी गलतियां ना करूं कम से कम जो आप कह रहे हैं वो अगला साफ सुने और जो वो सुन रहा है उसको वही समझे जो आप कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनने और कहने में आप एक्चुअली समझा रहे हैं। जो आपकी समझ है और उसकी समझ है उसको मिला रहे आपको ये भी बताएं कि ये तो कहने की बात है हमारे पड़ोस में एक महिला रहती हैं जिनको न हिंदी आती है न अंग्रेजी आती है वृद्ध महिला है और उनको केवल तेलुगु भाषा आती है परंतु मजे की बात यह है कि उनको समझाने के लिए मेरी पत्नी वो पैंटोमाइम करके यानी कि वो हाव भाव से उनसे पूछ लेती है कि आप चाय पिए आप कैसी हैं आपको कोई तकलीफ है ऐसा करके वो समझा देती है और वो समझ जाती है वो भी जो इनसे बताती है ये भी समझ लेती है तो अब इसका मतलब हुआ कि कहने और सुनने के लिए भाषा की जरूरत ही नहीं है आपके अंदर यदि आप समझा सकते हैं चाहे पैंटोमाइंड करके ही समझा दीजिए तो आपकी बात पूरी हो गई तो साहब ये थी मेरी थोड़ी सी बातें सुनने के बारे में और उससे जुड़ी हुई कहने के बारे में बाकी बातें तो फिर करते ही रहेंगे और मैं आपसे एक बात और बता दूं जब बात सुनने की हो रही है ना तो आपको बताऊं आप रेडियो सुनते हैं अरे आप कह रहे होंगे भाई टीवी के जमाने में रेडियो कौन सुनता है नहीं साहब सुनिए बहुत मजा आता है मैं अक्सर सुनता हूं रेडियो तो इसलिए बातों के चलते मैं आपसे यह भी जरूर कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आंखों को आराम दीजिए टीवी को छोड़ दीजिए और रेडियो सुनिए अरे रेडियो से मेरा मतलब यह है कि अरे भाई जैसे गाना है इस तरह के है ना उसमें गाने लगा लीजिए और सुनिए पॉडकास्ट सुनिए अरे हमारा पॉडकास्ट तो आप सुनी रहे हैं और पॉडकास्ट भी सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो गई है आजकल ये तो साहब इसके साथ ही आपसे अनुमति लूंगा आपने इतना समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद है और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और नए विषय पर चर्चा करने के लिए और कुछ नई बातें कहने सुनने के लिए तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं दो दिलों की लगन, जाने धरती और लगन है एक जहां सुन ले तू दिल की सदा प्यार से प्यार से सजा सुन ले तू दिल की सदा